नया एक का सोलह सोलह सौ पदार्थ वैशिष्ट्यों का सातों में अंतर्भाव हुआ इसके बाद प्रभाकर कहता है कि शक्ति सादृश्य इत्यादि ये भिन्न पदार्थ है शक्ति को भिन्न पदार्थ मानने के लिए प्रभाकर क्या तर्क दे रहा है बनी में कुछ और एक पदार्थ मानना पड़ेगा जो कि मणि रहने से नाश होता है अथवा प्रतिबद्ध होता है अगर ऐसा अलग पदार्थ नहीं माना जाएगा तो जिस समय में मणि रखते हैं उस समय में, में दाहक रूपों क्रिया तो नहीं होती है क्यों नहीं होगा कहते बनी तो विद्यमान है स्वरूपतः का अगर बनी स्वरूप का कारण होगा दाहक रूपों का के प्रति तब तो मणि रखे कुछ भी करे स्वरूप तो विद्यमान है इसलिए बन ही स्वरूप छोड़ करके और एक उस पदार्थ को मानना पड़ेगा जो पदार्थ की मणि विद्यमान होने पर प्रतिबद्ध हो जाता है और मणि अपसारण होने पर वो पदार्थ फिर आ जाता है उत्पन्न होता है जैसे भी हैं तो बन ही स्वरूप को छोड़ करके और एक पदार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा कहते हैं अगर वो पदार्थ बंधी में नहीं आएगा तो मणि में प्रतिबंधकता भी नहीं आएगा क्योंकि बनी स्वरूप तो विद्यवान है तो फिर मणि क्या करेगा तो मणि में प्रतिबंधकत्व अन्यथा अनुपत्य बंधी में वाह अनुकूल शक्ति ये कल्पना कर करना पड़ेगा ऐसे प्रभाव करता है इसलिए शक्ति एक पदार्थ है ये स्वीकार करना पड़ेगा आगे कहेंगे ठीक है शक्ति एक पदार्थ हो वो जो अभी स्वीकृत क्लिप्त सप्त तो पदार्थ में अंतर्भाव होगा नहीं होगा इसके लिए विचार करेंगे अच्छा इसके लिए देखे थे दे, शक्ति द्रव्य गुण कर्मों में अंतर्भूत नहीं होगा क्योंकि गुणवृत्ति जो गुण में रहेगा वो द्रव्य होगा गुण नहीं होगा क्रिया को तो भी नहीं होगा तो यहाँ किंतु थोड़ा अधिक दे दिया वो एक ही अनुमान में हो जाएगा शक्ति द्रव्य गुणकर्म भिन्ना क्यों गुणवृत्तित्व जो यहाँ दिया है गुणकर्म भिन्न है शक्ति क्यों गुणवृत्तित्व तो समान अनुमान से वह द्रव्य भिन्न भी हो जाएगा उनकी गुण में द्रव्य भी नहीं रहेगा तो शक्ति द्रव्य गुणकर्म भिन्ना गुणवृत्तित्व गुण तो बहुत कह दिया अच्छा जो गुण में कर्म नहीं होगा वो स्वयं कर्म नहीं होगा वो तो कर्म में मेरा सत्ता है सता इत्या अभी कहते हैं कि जो शक्ति है वो द्रव्य नहीं है शक्ति स्वयं द्रव्य नहीं है शक्ति स्वयं गुण नहीं है शक्ति स्वयं, स्वयं क्रिया नहीं है अगर शक्ति द्रव्य गुणा क्रिया होगी तब तक ये अर्थात गुणों में नहीं रहना चाहिए क्योंकि गुण में द्रव्य रहेगा क्या गुण में गुण नहीं रहेगा गुण में क्रिया नहीं रहेगा किंतु गुण में शक्ति रहती है इसलिए शक्ति का रूप नहीं होगा आगे सामान्य विशेष ये क्यों नहीं होगा शक्ति ये तीनों नित्य हैं, क्योंकि शक्ति की उत्पत्ति और नाश ये दोनों होता है ये और दोनों हाँ ये बात क्या है ना वास्तविक नास्तविक हमारे जाकर पूछा था इसे तो पहले से मान ही लिया कि जो गुण है वो तो कहते हैं है तंत्र रूपों में पट रूप उत्पादिका का शक्ति है तो आप तो पहले मान ही लिये शक्ति है और हम खंडन कर रहे हैं कि शक्ति नहीं है तो ये विचार कैसे होगा क्योंकि ये प्रभाकर क्या तर्क देता है कि ये तंतु रूपों में पट रूपा उत्पादिका शक्ति है पूछेगा ये शक्ति है ये तो आप सिद्ध मान लिए आपका सिद्धांत और हम उसको मानते नहीं अभी विचार कैसे होगा आप जबरदस्त कहेंगे कि शक्ति है तो फिर महाराज से कि इसमें एक सामर्थ्य है तंतु रूपों में एक सामर्थ्य है ये सामर्थ्य को शक्ति कहेंगे सामर्थ्य नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो उत्पन्न करता है मैं पूछे कि सामर्थ्य फिर क्या है वही तो उसका स्वरूप ही होगा तंतु रूप तंतु रूप को छोड़कर और एक सामर्थ्य क्यों कहेंगे ये तंत्र ही पट रूप का जनक हो जाएगा और एक सामर्थ्य क्या है जिस महर्षि कहें महर्ष्री बोले कि ये लोक में प्रचलित है इसमें कोई कुछ उससे कुछ होता है तो उसमें एक सामर्थ्य है तो सामर्थ्य सामर्थ्य स्वरूप समान नहीं है तो ऐसे महारे ने उत्तर दिए ठीक है ही किंतु तो इसके ऊपर थोड़ा अधिक विचार किया जा सकता है अर्थात वास्तविक हम एक सामर्थ्य क्यों मानेंगे तंत्रों तो का ही स्वरूप है वही पट रूप उत्पन्न कर देगा तो और एक सामर्थ्य क्या मानेंगे वो सामर्थ्य को शक्ति कह देंगे इस प्रकार की थोड़ा अधिक विचारणीय है वेदांत परिभाषा में दिए थे एक जागा में थोड़ा समय नहीं देख करके उसको कहेंगे अबे मूल में देखिए, देखे न शक्ति कथम एत पदार्थ क्यों कहते हैं शक्ति सादृश्यादीना अतिरिक्त है पदार्थत्वर अतिरिक्त है टीका में अतिरिक्त तो अर्थात पदार्थ अतिरिक्त सात पदार्थ जो स्वीकृत तो है क्लुप्त तो है उससे अतिरिक्त तो है अतिरिक्त तो टीका में आ गया। अतिरिक्त तो पदार्थता व्यवस्था ये अतिरिक्त तो पदार्थ कैसे हुआ इसका भी शक्ति अतिरिक्त तो कैसे हुआ उसका व्यवस्थापन करते हैं मुक्तावली में तथा तो ही मणियादी समितना दाहो न जन्यते तून्य जन्यते आदि आदि मणियादि इत्यादि मंत्रोषध्यादि परिग्रह मणि मंत्र औषध इत्यादि समीका में समवहित समीपवर्तिना पास में अगर रहेगा तो बन्ही नाहो न जन्यते बि का स्वरूप विद्यमान होने पर भी दाह नहीं होता है अर्थ शून्यन आदि शून्यन जो मणियादि का अपसारण कर लेंगे तो जन्यते जन्य ते अर्थात दाहो जन्यते ठीक है मैं ननु नूप कारण अभावेगा नाह बन्ही रूप कारण ही नहीं रहा इसलिए दाहो नहीं होता है न मण्यादय प्रतिबंधक अर्थात कोई एक, एक कह दिया ऐसा बिल्कुल बालक जैसा कह दिया कि मणि बंधी नहीं है इसलिए दाह नहीं हुआ बंधी रूप कारण अभावे को नाह बंध ही नहीं रहा तो दाह कहाँ से होगा इसलिए न मण्यादय है प्रतिबंधकत्व इस प्रकार के संकार न किया जाए अतः समवहित न बनना जो प्रथम पे जो मुताबले में कहा तथा तो ही मण्यादि समवहित न बनना अर्थात आप नहीं कह पाएंगे कि वन ही रूप ही नहीं रहा इसलिए दाह नहीं हुआ ये बात नहीं है आगे दिनकर में दाह शब्द का अर्थ कहते हैं रूपांतरो उत्पत्ति की अन्य रूप की उत्पत्ति पूर्व रूप परावृत्ति रूपांतर के उत्पत्ति कहे अथवा पूर्व रूप का परावृत्ति पूर्व रूप पर टीका में देखिए रामरुद्री में पूर्व रूप अर्थ रूपांतर की उत्पत्ति है आगे कहते है कि नहीं नहीं पूर्व रूप का नाश हो जाना है तो क्यों इस प्रकार की दो कहे टीका में कहते है लाघव एव उत्तर कल्प अनुसरण बीजम अन्य रूप की उत्पत्ति होगी और पूर्व रूप का नाश हो गया इसमें लघु है नाश हो जाना कहते हैं हुआ हो सकता है कि पूर्व रूप का खाली नाश हुआ उत्तर रूपों की कोई उत्पत्ति नहीं हुई यह भी हो सकता है इसलिए लाघ कर दिया कि पूर्व रूप पर छियालीस में सर्वकर्माणि हाँ। तो सर्वकर्माणी भस्मसा इति स्मृत्या दुर्त ज्ञान अनाश्यो बोधनाथ ये लोग कहते हैं की से ज्ञान से नहीं होगा वो, नहीं, वो अपने दर्शन के अनुसार व्याख्यान कर लेंगे ना इसलिए बैदान दूंगा ब्रह्मात्म क्यों उनका तो तो नहीं है और फिर भी वैसे ही हाँ, भी सब अपने अपने दर्शन के अनुसार वही वाक्यों के व्याख्यान करते हैं नहीं। उनका तत्व तो तो ज्ञान हो जाएगा सोलह पदार्थों का तत्व तो तो ज्ञान उसे हो जाएगा उनसे के उनका अर्थात तो अपरोक्ष बोलकर के कुछ है नहीं क्योंकि उनका जीवन मुक्ति नहीं है तो इस, उनका यही है कि आगे न आगे क्या होगा कि वो जिससे उसका धर्माधर्म उत्पन्न होना है उस प्रकार के कर्मों में वो नहीं जाएगा और सब जान लेगा कि आत्मा में इस चीज के लिए धर्माधर्म उत्पन्न होता है ये जो मैं बोल करके जो तादात्म्य होता है कहेगा तादात्म्य होता है अर्थात इसे जो उत्पन्न होता है तो अभी क्या ना मानता है कि मेरे को दुख हो रहा है जो मानता है तो वो लोग कहेंगे कि या मेरे में ये दुख ऐसा है तो उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न हो रहा है यह ना हो जाएगा तो इसके साथ जो संबंध होकर के जो दुखी हो वो नहीं होगा इतना तो जैसे कहते हैं रास्ते में कांटा है और जान लिया पांव लगने से भी लगना था इस प्रकार को रहेगा तो उनका तो जीवन मुक्ति नहीं है इसलिए प्रारब्ध तो जैसा भोगना है सो भोगता रहेगा रूपांतर उत्पत्ति पूर्व रूप परावृत्ति आगे टीका में मणियादी अतिरिक्त मणियादि अतिरिक्त अर्थात मणि को छोड़ करके और कुछ कोई पदार्थ प्रतिबंधक हो इस प्रकार की कोई शंका आने से उसका खंडन करते हैं मणियादि अतिरिक्त से प्रतिबंधकत्व खंडयती इसके लिए देखिए रामरुद्री में दिया है मणियादि अतिरिक्त प्रतीक दिया है उसे ध्व पंक्ति ऊपर में नूल तत्शून्य न तू जन्यते है मूल में मणि आदि समवहित न बंदिना दाहो न जन्यते मणि रहेगा तो दाहो नहीं होगा और मणि शून्य हो जाने से दाहो जन्यते ये जो कहा शंका करने वाला कहता है तत्शून्य न तो तू जन्यते उतर व्यथा इसको कहना क्या जरूरत था क्यों कह रहा है तसा प्रतिबंधकत्व असाधक ये जो उक्ति हुआ आपने कह दिए तत् जन्यते रहने से दाहो नहीं होगा ये अंश को कहता है किंतु उसको निकालने से दाहो हो जाएगा ये दाह हो जाएगा ये कोई प्रतिबंधकों का कार्य न तो इसलिए ये प्रतिबंधकत्व का असाधक है इसको यहाँ क्यों कहे पूर्व कश्चिन है अत मणि इसलिए जो तत् शून्य नो तो जाये ये अंश क्यों कहे हैं तथा तक है, तस है। तत्शन्य तो जन्यते ये जो उक्ति है मणि अतिरिक्त प्रतिबंधकता खंडक साथकता व्यवस्थाते तत्न्य तो जन्यते ये अंश कहता है कि मणि से अतिरिक्त कोई प्रतिबंधक नहीं है मणि ही प्रतिबंधक हैं क्यों मणि को जो हटा लेते हैं तो दाह हो जाता है अगर मणि से अतिरिक्त तो कोई अगर प्रतिबंधक को होगा तो मणि को हटा लेने से भी वो प्रतिबंधक विद्यमान होगा तो दाह नहीं होना चाहिए तो ये यहाँ कैसे मंत्र औषध मणियादि आगे रामरुद्रिमें दे मणियादि अतिरिक्त तो। मणियादि अतिरिक्त तो प्रतिबंधक कौन हो सकते हैं कहते हैं गगनादि न प्रतिबंधकत्व भगन है तो प्रतिबंधक ऐसे कुछ न कल्पना कर लेंगे अच्छा दिनकरी में मणियादि अतिरिक्त से प्रतिबंधकत्व खंडयति तत्शून्य तो न तो जन्यते ये वाक्य के द्वारा कहते हैं कि मणि से अतिरिक्त प्रतिबंधक नहीं है तत्शून्य तो न अर्थात तो मणि समवधान शून्य न मणि का विद्यमान जब नहीं है तो आगे दिनकी में ननु वह यदि दाहा तदा दाहानुकूलाशक्तिदा सत्वे उतो, उतो न दाह बन्धि में अगर दाह दाहानुकूलशक्ति है तो मणि रहने पर भी उतो न दाह क्यों नहीं होगा इति चेत तत्र इति मुक्तावली में तत्र त मणियादीना वह नाश्यते बनी रहने पर भी मणि रख दिए तो दाह क्यों नहीं होगा प्रश्न किया था उत्तर देते हैं मणियादि नाह अनुकूल शक्ति नाश्यते मणियादि के द्वारा बनी में जो दाहूल शक्ति है वो नाश्यते नाश्यते कैसे बनेगा हाँ यं तो करके अर्थात तो नाश कर दिया जाता है कैसे कर नाश्यते दिया जाता। आगे तो अच्छा आगे तो में। तत्र इति त्री प्रति पूर्वोकुक्त शक्ति सिद्ध इत मुक्ताबलि त मणियादीना बनौ दाहुकूलाशक्तिर्नाश्य है तत्र का अर्थ शक्ति सिद्ध होने पर पहले वन्नी में कि शक्ति सिद्ध हो तो मणियादी सवधान्यस वह शक्तिर्नाश्य है पूर्वोक युक्त शक्ति सिद्ध तो बन्ही में जो दाहानुकूला शक्ति है वो नाश्यत कहा क दाहानुकूला अत्रुकूल शक्ति कहा अकूल कारण कारणतःवेद का साधारण तो अनुकूल ये कारण और कारणता अवच्छेद का। अभी दाह के लिए कारण कौन है कहते विशिष्ट बंधी कारण है केवल बन कारण नहीं हो जाएगा वन स्वरूप मात्र कारण नहीं हो जाएगा नहीं तो मणि रहने पर भी वनी स्वरूप है फिर दाह होना चाहिए इसलिए विशिष्ट बनि को कारण कहा जाता है ये विशिष्ट बनि में ये विशेषण क्या है कहते हैं मणि अभाव विशिष्ट बनी मणि अभाव विशिष्ट बंधी ये कारण होता है हाँ, क्या है हाँ नहीं ये थोड़ा कभी इतना ज्यादा विचार नहीं है तभी कारण हो गया मणि अभाव विशिष्ट बनी तो मणि अभाव विशिष्ट बनी जहाँ की विशिष्ट को कारण मानते हैं विशिष्ट में विशेष और विशेषण रहेगा तो कारण हो गया विशेषण और विशेष दो अंश है कारण तो अवच्छेद को किसको लेते हैं विशेषणों का कारण था अवश्य हैं तो यहाँ मणि अभाव विशिष्ट बनी दाह के प्रति कारण हुआ तो विशेषण कौन है मणि अभाव तो अभी कहते हैं ये जो अनुकूल कह दिया बनी में जो दाह अनुकूल शक्ति तो ये अनुकूल में शक्ति हो गया अनुकूल किसके लिए अनुकूल हो गया दाह के लिए तो ये जो शक्ति हो गया अनुकूल अभी शक्ति में क्या धर्म रहेगा अनुकूलत्वम ये जो दे दिया अनुकूलत्वम शक्ति में जो अनुकूलत्व है कह देंगे ये कारण कारण अर्थात विशिष्ट बन ही और कारणता अवच्छेद कारणता अवच्छेदक हो जाएगा जो मणिभाव अथवा शक्ति विशिष्ट बन शक्ति विशिष्ट बन ही ग्राह के प्रति कारण बोला भाव विशिष्ट कहना तो शक्ति विशिष्ट बन लेंगे शक्ति विशिष्ट बनी ही के दाह के प्रति कारण होगा तो कारणता अवच्छेद का कौन हो जाएगा शक्ति विशिष्ट बन ही कारण होगा कारणता अवच्छेद शक्ति विशिष्ट बनी विशेषण कौन है शक्ति है विशेषण शक्ति है कारणता अवच्छेद को, तो को, तो को हो जाएगा शक्ति और कारण हो जाएगा शक्ति विशिष्ट बनी तो शक्ति विशिष्ट बनी अथवा शक्ति ये अनुकूलत्व जो कह दिया दाहक के प्रति अनुकूलत्व जो शक्ति में रहेगा कहते हैं कहते हैं ये अनुकूलत्व कारण और कारणता अवच्छेद का साधारणम साधारण अर्थात कारणता अवच्छेद हो गया शक्ति शक्ति के प्रति भी वही अनुकूलत्व अर्थात शक्ति में रहेगी अनुकूलत्व और वही अनुकूलत्व शक्ति विशिष्ट बंधी के प्रति भी अर्थात शक्ति विशिष्ट बंधी में भी वही अनुकूलत्व दाहक के प्रति अनुकूल होगा शक्ति दाहक के प्रति अनुकूल होगा शक्ति विशिष्ट बंधी यह हो। भी होगा अभी शक्ति विशिष्ट बंधी में भी अनुकूलत्व और शक्ति में भी अनुकूलत्व तो कहते ये जो अनुकूलत्म कारण और कारणता अवच्छेद का साधारण कारण हो गया शक्ति विशिष्ट बनी कारणता अवच्छेद हो गया शक्ति अनुकूलत्व तो तो दोनों में रहेगा दोनों के प्रति साधारण शक्ति सिद्ध हो शक्ति सिद्ध तो पहले कर दिया अभी शक्ति सिद्ध न अभी तो नया एक आया नहीं अभी तो ये कह रहा यह मीमांसक ही कह रहा है तेन शक्ति कारण तो अवच्छेद न क्षति तो शक्ति को अगर कारणता अवच्छेद मानेंगे तो भी कोई क्षति नहीं है क्योंकि अनुकूलतम शक्ति में भी रहेगा अनुकूलतम जैसे शक्ति विशिष्ट बन ही में रहा इसी प्रकार की अनुकूलतम शक्ति में रहेगा इसलिए शक्ति को भी कारण मानने को से कोई क्षति नहीं है अच्छा नाश्यते अश कल्प्य अने अन्वय है जो मूल में दिया पूर्व में त्र मणियादीना बन्नौ दाहकूल शक्ति तो ये जो नाश्यते दिया इसका अन्वय हो जाएगा कहते हैं कि आगे दिया है उत्तेजक मणिअपसारेण वाला जन्यते इति कल्प्यते ये कल का अन्वय जन्यते के साथ भी होगा नाश्यते के साथ भी हो जाएगा नाश्यत अश कल्य अये तथा बन्हीनिष्ठ शक्तिवच्छिन्न प्रति मणित्शक स्वीकारेण बन्हीनिष्ठ शक्ति तो उसके प्रति मणि ये शक्ति का नाशक होगा कहते हैं मणित्व नाशकत्व बन्हीनिष्ठ शक्ति का नाशक हो गया मणि और मणि हो गया ना मणित्व नाशक जिसका नाशक होगा नाश्य हो गया शक्ति तो वो भी हो गया शक्ति नाश्य शक्तिन नाश्य मणित्व अवच्छिन्न नाशक ये नाश्य नाशक भाव सिद्ध होगा ना ये इसलिए दे दिया बन्ही शक्तिन तो बन्ही निष्ठ शक्तित्व अवच्छिन्न नाश्य और मणित्व अवच्छिन्न नाशक इस प्रकार की स्वीकार करने से मणियादि सत्व दशायाम जिस समय में मणि विद्यमान हो जाएगा मणि तो अवच्छिन्न मणि विद्यमान है तो होने से वो शक्ति अवच्छिन्न तो शक्ति का नाशक हो जाए मणि आदि सत्व दशा अभाव शक्ति का अभाव हो गया एक कौन सा अभाव होगा पहले शक्ति थी अभी शक्ति का अभाव हो गया धूमस हो गया शक्तर अभाव न दाह शक्ति के शक्ति का ध्वंस हो गया न दाह भाव हो यहाँ तक तो मीमांस को कह दिया अर्थात तो शक्ति को स्वीकार कर दिया उसके लिए प्रमाण भी दे दिया और मणि समावधान होने से शक्ति नाश हो जाता है मणि का अपसारण होने से शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है इस प्रकार की बात अभी नया आकर के एक दोष दिखाता है ननु मणिया देर यदि शक्तिनाशक मणि शक्ति का नाशक हो गया तदा सती उत्तेजक विशिष्टे मणियाद वा अनापत्ते वाह दाहपत्ति आदम मणि शक्ति का नाशक हुआ अभी मणि है और आप उत्तेजक रख दिए का कार्य है शक्ति का नाश करेगा अभी आप उत्तेजक रख दिए तभी मणि तो शक्ति का नाश करेगा दाह नहीं होना चाहिए दूसरा बात कहते हैं मणियादे यदि शक्ति नाश कर तुम तथा सती उत्तेजक विशिष्टे मणियाद उत्तेजक विशिष्ट मणि अभी विद्यमान है तो मणि तो है होने शक्ति नाश हो जाना चाहिए दूसरा है अपसारित वसारित अर्थात तो तो मणि का जो अपसारण कर लेंगे जिसमें अब मणि ले आए शक्ति नाश हो गया अभी मणि का अपसारण कर लेंगे शक्ति तनाश तो हो गया है कह देंगे अपसारित दाह अनापत्य अभी दाह नहीं होगा क्यों नहीं होगा शक्ति तो नष्ट गई, जब मणि रख दिए और मणि जब रखे उत्तेजक के साथ मणि रखे तब मणि का कार्य है शक्ति का नाश करेगा नाश कर दिया उत्तेजक विद्यमान होने पर भी और आगे आप आग मणि का अपसारण कर दिया शक्ति का नाश कर ही दिया है तो इसलिए मणि का अपसारण करने पर भी दाह नहीं होना चाहिए ये पूर्वपक्ष मतलब नया कह रहा है हिमांसों को दाह अनुपत दाह अनापत् दाह अनापत्ति ही दाहस्य दाहपत्ति सृष्टि है अनापत्ति अनापत्तिहा शक्ति नाश हो गया है शक्ति नाश हो गया मणि तो शक्ति को नाश कर दिया आगे मणि अपसारण हो गया शक्ति कहा नाश कर दिया ना मणि वो तो प्रश्न पूछ रहा है नागा अभी मीमांसा को उसका उत्तर देगा वो जो जन्यता कह दिया ना वो जन्यते के लिए भूमिका दे रहे है मणि अपसारण होने से फिर जब शक्ति जन्यते इसके लिए भूमिका दे रहे है मण्यादे यदि शक्ति नाशक तुम तो का धर्म हो जाएगा शक्ति का नाश करना तदा सती उत्तेजक विशिष्ट है तो उत्तेजक विशिष्ट मणि रहने पर भी शक्ति का नाश कर देगा और फिर मणिका उपसारण हो जाने पर भी शक्ति तो नष्ट हो गई है होने से दाहो अनापत्ति फिर दाहोर नहीं होगी इति अत तो आह इसलिए उत्तेजक हाँ ये अलव पदार्थ सूर्यकांत मणि कहते हैं सूर्यकांत मणि तो वास्तविक तो ये हमको तो विचार तो तो तो करना है वो पदार्थ में क्या मतलब ऐसा कुछ होगा अच्छा आगे कहते हैं उत्तेज के न इसलिए कहते हैं कि मूल में उत्तेज के न अपसारण न चकार तो वाह या तो उत्तेजक जब मणि के साथ रहेगा अथवा मणि का अपसारण जब कर लेंगे तब जन्यते जन्यते का शक्ति शक्ति तो फिर जन्यते कल जो नष्ट हो गए थे शक्ति वो फिर जन्यते ऐसे कल्पना किया जाएगा ठीक टीका में मणियादी अपसारण चकारो वाकारा थे मणियादि अपसारण छ मूल में छिया है कहते हैं छो वाह या तो होते उतरे जगह विशिष्ट करिए नहीं तो मणिका का कर लीजिए तब तो फिर शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी न चल फिर नया का कहता है दाहम प्रति मणि अभावत्व हेतु तो क्योंकि क्यूँकी यहाँ तक मीमांस को कहा कि एक शक्ति है मणि रहने से शक्ति की नाश शक्ति का नाश हो जाता है मणि अपसारण करने से शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है ये सब कह दिया अभी नया ही है, है कि दाह के प्रति मणि अभावत्व हेतुत्व कल्पनात् मणि अभाव, कल्पनात, अभाव दाह के प्रति हेतु है तो मणि अभाव दाह के प्रति हेतु क्यों है क्योंकि मणि प्रतिबंधक है और कार्य के प्रति प्रतिबंधक अभाव कारण है तो मणि प्रतिबंध कहे आप जो मणि का अपसारण कर लेंगे तो प्रतिबंध का, का अभाव हो गया प्रतिबंधक अभाव कार्य के प्रति कारण हो जाएगा तो नया ही कहता है कि दाहम प्रति मणि अभावत्व हेतुत्व तो कल्पनात् मणि अभाव होता है प्रतिबंध का अभाव हेतुत्व तो कल्पनात न मणि समवधान काले दाह मणि जिस समय में रहेगा उस समय में ये दाह नहीं होगा न मणि समावधान काले दाहपति न एक वाकारा वाका आगे उत्तेजक मणि अपसारण और एक सत्व भी या तो उत्तेजक रहे मणि है और उत्तेजक रह अथवा मणि अपसारण या तो मणि अपसारण करे अथवा मणि के साथ उत्तेजक रहे एक सत्वे कोई दोनों में से कोई एक हुआ तब दाह होगा नहीं होगा या तो उत्तेजक रहे अथवा मणि का अपसारण हो जाए दोनों में से कोई एक रहने से भी होगा तो एक सत्वी दाह उत्पत्तिया समुचित तो असंभवात तो जो च को व्यू वा वाह कर दिया तो कहते च करेंगे अर्थात दोनों को लिया जाएगा जहाँ एक ही कारण है वहां दो को कारण नहीं माना जाएगा एक से अगर कार्य हो सकता है वहां दो को कारण कोटि में नहीं लिया जाएगा क्यों कहते हैं गौरव दोष होगा तो एक दाहो सत्वे दाह उत्पत्तिया समुचित असंभवात असंभवात गौरवाद जब एक से ही कार्य हो सकता है दो को क्यों मानेंगे इसलिए च को वाह करना चाहिए मूल में जो च दिया उसका अर्थ वाह है दिया तो ये उसका तात्पर्य है ठीक अगे दिनाकरी में दाहम प्रति मणि अभाव हेतु तो न, हे न मणि समावधान काले मणि अभाव हेतु है जिसमें मणि विद्यमान हो जाएगा मणि समवधान काले दाह प्रति ऐसा करने से अर्थात मणि जिस समय में रहेगा तो दाह नहीं होगा ये मीमांस को क्या कह दिया मणि रहने पर भी दाह हो सकता है क्या कब उतर रहने से तो नया कह रहा है कि मणि होगा तो दाह नहीं होगा ऐसे से, आ, नहीं था था था था था। नहीं कहने से मीमांसा कहता है कि की वाच्यम कैसे और मणि कहने से मणि दूसरा उत्तेजक दोनों में मणि नहीं ये संशय होगा एक उत्तेजक एक मणि मणि अर्थात चंद्रकांत मणि तो इतना क्यों अधिक नया ही कहना क्यों शब्द होगा व्यवहार करना तो मीमांसा कहता है कि इतनी न सेवाच्यम मणि अभाव रूपेण स्वतंत्र हेतुता कल्पने गौरवात् मणि अभावत्व स्वतंत्र हेतुता इस प्रकार की क्यों कल्पना करते हैं तो प्रतिबंधक अभावत्व यही हेतुता कल्पना करें आप कहते हैं कि मणि अभावत्व न हेतु है हे। इसलिए मणि जब रहेगा कार्य नहीं होगा चाहे उत्तेजक रखे चाहे कुछ भी रखे तो ये अभी मीमांस कहता है कि मणि अभावत्व कारण है ऐसा नहीं है प्रतिबंधक का अभावत्वना कारण का तो मणि अभावत्व न ऐसे स्वतंत्र हेतुता ये कल्पना नहीं करेंगे कैसे हाँ। मणि अभावत्व न स्वतंत्र हेतुता कल्पना गौरवात्लक्षण शक्तिमत्व बने हैं कारण तो कल्पना उचित अभिमात्ल शक्तिमत्व मणिअभावन हेतुता ये नहीं है अपितु विलक्षण शक्तिमत्व कारण है जो पहले कहता था कि विशिष्ट बनि शक्ति विशिष्ट बनि ये कारण है तो इसी को मीमांसा को कहते हैं विलक्षणशक्तिम वर्मने कारण तो कल्पन से इभितिति अभिमानः ठीक है अभी कहते हैं ठीक है अभी शक्ति सिद्ध हो गया शक्ति सिद्ध होने पर भी मैं कहते हैं नु एवं शक्ति सिद्ध अभी तस्या अतिरिक्त तो असिधि अतिरिक्त क्यों मानेंगे इति चेत मीमांसा कहता है न उतपदार अनतर्भूतवाद जितने सब आपका क्लिप्त सप्त पदार्थ है इसमें ये अंतर्भूत नहीं है तथा तो ही न तावत तो द्रव्यात्मिका शक्ति के द्रव्य में अंतर्भूत नहीं होगा कैसे टीका में पहले आ गया अच्छा पहले षठ भावेशु अनंतर पहले कमती आ गया था इसलिए दे दिया पहले दिनोभर में आ गया था ना ष्भावेश अनंत भूतत्वाद तो वहाँ थोड़ा दे दिया था अभी फिर यहाँ देते हैं वहाँ तो रामरुद्री में दिया था यहाँ दिनकरी में दे रहे हैं तो द्रव्य आत्मिका शक्ति गुणादि वृतित्व तो गुणों में रहते हैं गुणादि आदि कहने से द्रव्य में भी तो शक्ति रहेगी हाँ द्रव्य में भी शक्ति रहेगी किंतु तो द्रव्य में शक्ति रहने से वो सिद्ध नहीं हो पाएगा कि वो द्रव्य नहीं होगा शक्ति गुण में रहती है इसलिए वह द्रव्य नहीं होगा शक्ति द्रव्य में रहती है इसलिए वह द्रव्य नहीं होगा ऐसा कह सकते हैं क्या क्योंकि well, well द्रव्य में द्रव्य रहता है नहीं रहता है रहता है इसलिए जो द्रव्य द्रव्य में रह जाएगा वह द्रव्य नहीं होगा ऐसा तो नहीं घटेगा गुणाधि वृत्तित्व गुणाधिवृतित्व वास्तव को गुणवृत्तित्व कहना ठीक है शक्ति न द्रव्यम गुणवृत्तित्व क्योंकि गुण में द्रव्य नहीं रहेगा अतएव न गुणात्मिका कर्मात्मिका वा इसलिए शक्ति गुण भी नहीं होगा क्यों क्योंकि गुण में रहती है शक्ति गुण में गुण नहीं, नहीं रहेगा और कर्म भी नहीं होगा क्योंकि गुण में कर्म भी नहीं रहेगा तीनों को मिला देने से शक्ति द्रव्य गुणकर्म भिन्ना गुण वृत्तित्व जो गुण में रहेगा वो द्रव्य गुणकर्म नहीं होगा न चाह आदि अन्यतम रूपा सामान्य विशेष समवाय यह भी नहीं है और अभाव भी ले लेंगे उत्पत्ति मतवे क्षति विनाशित्वात्थ अभाव में दो अभाव तो नित्य हो गए बाकी दो अभाव अनित्य है किंतु तो कौन सा अभाव उत्पन्न भी होता है और नाश भी होता है नहीं है इसलिए कहते हैं शक्ति किंतु उत्पत्ति मत्व क्षति विनाशित्वात्थ इसलिए कोई अभाव में आ पाएगा क्या नहीं आएगा तो, आए। तो सातवें पदार्थों में अंतर्भाव नहीं हुआ एवं अतिरिक्तां अतिरिक्ता शक्ति प्रसाद्य शक्ति अतिरिक्त हो गई इसका प्रसादन करके सादृश्य से अभी अतिरिक्त पदार्थता व्यवस्थापयती शक्ति भी अतिरिक्त हुआ भी सादृश्य भी अतिरिक्ता आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर चार्यव्य वंदे भगवत ईश्वर पुरात्मे देवूर्तिद विभाग व्या कर